आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे की आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें करते हैं तो हमारे साथ महाराष्ट्र से केदार जी जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण और बिजली के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं तो आइए उन्हीं से बात करते हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद किधर भाई मैं जानना चाहूंगा कि अभी जून मास पूरा पर्यावरण सुरक्षा रक्षा और पर्यावरण की बातें होती हैं। पाँच जून से शुरू होता है ये पूरा महीना चलता है कार्यक्रम तो आपने पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं उनके बारे में बताइए और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जी मैं केदार भाई बोल रहा हूँ जो एनर्जी एनर्जी ऑडिटर बोल के काम करता हूँ महाराष्ट्र लातूर से और ये एनर्जी ऑडिट इसलिए करते हैं कि जो हमारे लॉसेस है हमारे जो लॉसेस है आ, हाँ। एनर्जी के तो अप्लायसेस में हम क्या करते हैं कि ढूंढ ढूंढ निकालते हैं इनगेस्ट करते हैं हाँ। उसका पता लगाते हैं तो पर्यावरण का आपको तो पता होगा कि पर्यावरण के लिए सबसे दो, बड़ा धोखा तो यही एनर्जी ने दिया है सही है ना ऊर्जा ऊर्जा हाँ। का उत्पादन करके ये जो पूरा पृथ्वी का जो पर्यावरण में इनबैलेंस अः का इनबैलेंस होने का कारण यही है कि पर्यावरण का जो ऊर्जा का उत्पादन करना जैसे कि कोयला का जलाना जो बहुत सारे जो कोई एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सेवेंटी परसेंट से भी ज्यादा अपने भारत देश में कोयला जलाकर किया जाता है जी तो कोयला जलाने से आपको पता होगा कि कितने बड़े बड़े नुकसानकारक गैसेस उस पर उससे निकलते हैं उस सीटू का होता है और जो चहरीली जो गैसेस है तो उससे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा वायु प्रदूषण होता है उससे तो ये हमारा एक कार्य है कि हमें उस जो ऊर्जा का जो उत्पादन है उसका सही या उसका जो कुछ लॉसेस है उसका मिनिमाइज करके पर्यावरण का पर्यावरण का रक्षण करना एक उसका एम ऑब्जेक्ट था हमारा पर्यावरण पर्यावरण दिवस या सप्ताह मनाने का जी। तो हम जन के लिए हम यहाँ से शांति सरोवर गए थे शुरुआत हमारा आरंभ हुआ शांति सरोवर तो वहाँ हमारे जो बीकेस थे जो बीकेमारी से जुड़े हुए जो कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां पे आए थे तो उनको उनको हमने एक ये ई आर का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया होम इनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट तो हम घर में ऐसे जो बिजली के जो उपकरण यूज करते हैं तो उसका ऑडिट करने के लिए सभी को अपील किया तो सभी ने चार तारीख को सब आए थे तो पांच तारीख को पर्यावरण दिवस के, उप, के आए थे कि हमारे में इतने और ऐसे ऐसे हमार, में हमारा ये कंडीशन है एग्जिस्टिंग तो हम क्या कर सकते है तो ये प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे शांति स्वर में शुरू शुरुआत और दूसरा दूसरा उसके साथ साथ हम जो पौधे लगाने का कार्यक्रम वहाँ वहाँ एक हैदराबाद के नजदीक तेलंगाना में शाहनगर गांव है जी तो वहाँ, वहाँ हम पहुंचे वहाँ के दीदी ने वहाँ इंट्रोड्यूस किया क्लास के मुरली पश्चात कि हमारे पास ये टीम आई हुई है एनवायरमेंट की तो उन्होंने सभी बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और पूछ रहे थे कि हम एनवायरमेंट क्या करे उनको पता ही नहीं था कि हम अपने घर में क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए हम चाहे पौधा लगाना तो हाँ हमारे घर में हम तो बड़े छोटे छोटे घरों में रहते हैं ऐसे रहते हैं तो हमें लगा नहीं सकते ना पौधे तो हमने ये ये बताया कि आप पर्यावरण के आप प्रकृति का रक्षण के लिए क्या कर सकते हैं ये हमने उनको बताया कि आप ऊर्जा का संवर्धन करें ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का या रिन्यूवल एनर्जी का इस्तेमाल करें जो जो भी हमारे हाथ हाथ में है इतना पर्यावरण का जो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रेरित है कि पर्यावरण या प्रकृति के द्वारा हमेशा वो बात करते रहते हैं कि हमारा विश्व ने पूरा गंदगी फैला दी है पर भारत को बोलते हैं कि भारत को हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया है पर भारत में ही प्रकृति को इतना पूजा जाता है पूजन किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा या ब्रह्मा कुमारी उन्होंने एक आह्वान किया है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते एज अ स्परिचुअलिस्ट एज अ स्पिरिचुअलिस्ट uh, बोले तो ये आध्यात्मिक लोगों के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण तो हमने उस शाद नगर में यही बताया कि हमें एक प्रधानमंत्री जी ने हमें जो होमवर्क दिया है तो हम सभी मिलकर ये काम कर सकते हैं तो आप बहुत ही उनको अच्छा लगा और सुबह के मॉर्निंग सेशन में हमने वहाँ पौधा एक मंदिर में गए वहाँ एक बड़ा बालाजी मंदिर है तो वहाँ एन्वायरमेंटल टीम का बहुत बड़ा अच्छा स्वागत किया उन्होंने और वहाँ एक पचास एक पौधा लगाया पौधारोपण किया ऐसा वहाँ का शादी का सेकंड डे सेकंड विजिट था हमारा अच्छा तो उसके बाद हम आए इधर विकाराबाद आए वहाँ इवनिंग में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था तो वहाँ के जो लग, जुड़े हुए जो ब्रह्मा के जो सेंटर्स के जो विद्यार्थी थे तो वहाँ से वहाँ हमने उनसे बातचीत की वो आप कैसा कर रहे हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपको यहाँ कुछ एक्टिविटी चल रही है क्या वो बोल रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे मैंने कुछ चार क्वेश्चन पूछा उनको कि आपने जीवन में कभी पौधा लगाया तो उन्होंने किसी ने भी हाथ नहीं किया कि हमने पौधा तो बोले कि हम पौधा लगा सकते है क्या करे हम वो बोलते कि उसको पानी कौन डालेगा फिर ये सब प्रॉब्लम आते है तो ये पर्यावरण के लिए वो, वो क्या किया वहां एक डिस्कशन हुआ सेमिनार रखा था तो डिस्कशन में ये पता चला कि पर्यावरण के हम केवल आजकल जो ये चल रहे हैं क्या बोलते वायु प्रदूषण के साथ साथ हमारे घरों में जो कचरा जो प्रदूषण हो रहा है ना जल ये भी उसके बारे में पॉलिथीन के बैग लेकर के आते हैं बेसमेंट के लिए वो खाली वो यूज करते बाकी इसमें चला जाता है किचन में चला जाता है बाद में फिर वो रास्ते पे चला जाता है पूरा उसका हिस्ट्री भी उसके बारे में हमने बताया एज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा तो ये कचरा प्रदूषण ये ये भी बहुत सारे एक्टिविटीज उनको थोड़ा सा समझाने का हमें आ, मौका मिला हुआ है लोग हाँ जी पर्यावरण का हम क्या कर सकते हैं लोगों को पता नहीं है कि क्या करें हम उनका गाइडेंस कौन करे बो, बोले तो आ, कैसा है कि ये एनवायरमेंटल को बचाने के लिए सभी इच्छुक है पर क्या सही डायरेक्शन नहीं है उन और आ, वहाँ पे आ, जो हमने प्रोज, प्रोजेक्ट इन, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, किया उनको न, आह्वान किया कि उनका जो रात में जो यूज करते है ना नाइट लैम्प तो उनको पता ही नहीं जीरो रहता है या जीरो वैटेज है खाली वो टेक्निकल टेक्निकल लोग भी वहां जिन उन्होंने वो भी मार्केट में जाकर के यही कहते कि हमें जीरो बल्ब दे दीजिए तो उसके बारे में पता नहीं क्यों कि कितना बिजली का खर्च आता है उसके बारे में कोई हिसाब नहीं है तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो ये सब जानकारी होना चाहिए हमारा कितना बिजली का आ, हम कितना वैटेज यूज़ करते हैं टेक्निकल लोगों को भी आज जानकारी नहीं है जा। सही है ना तो ये हमने प्रेजेंटेशन के द्वारा उनको समझाया कि वो हमारा बिजली का कितना यूज़ है हम कितना पानी का यूज़ करते हैं दिन भर में ये सब उसका रिकॉर्ड अगर रखेंगे तो हम नज, न, वो पर्यावरण के नजदीक क्या बोले तो पर्यावरण से हमारा बहुत ज्यादा बहुत गहरा नाता है बहुत बड़ा संबंध है क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक हम ऑक्सीजन भी लेते रहते हैं कितना ऑक्सीजन उसका लेते हैं उसका भी हिसाब हम हमें पता नहीं है क्योंकि आगे चलकर आपको पता होगा कि ये ऑक्सीजन का जो शॉर्टेजेस हुआ तो हमें वो पीठ पर एक लेकर के क्या बोलते हैं उसको बॉटल लेकर के घूमने घूमने का एक बहुत बड़ी ये हो सकती है क्या बोलते हैं उसको रमेश भाई सुन रहे हैं रहा। तो बहुत हाँ। आगे हो सकता है ऑक्सीजन का भी इसीलिए हमें पर्यावरण के दृष्टिकोण होना चाहिए हमने में बता अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम आए लातुर में लातुर में आए आने के बाद हमारे दीदी का एक ये था वर्धापन दिन था फोर्टी तो फोर्टी तो बेचालीस साल हुए ज्ञान में आकर के तो उनका जन्मदिन मनाया हमने 42 प्लांट्स हमने किया प्लांटेशन 42 हमने ट्रीज़ यहाँ लातूर में लगवाए उनके जन्मदिवस पर ये बहुत अच्छा ये एंड एंड एंड ऑफ द वीक बोले तो ये पर्यावरण का जो आखिरी दिन था नौ नाइन्थ जून तो ये नाइन्थ जून को हमने लातूर में सेलिब्रेट किया इस तरह हमने चार पाँच जून से नाइन्थ जून तक हमने कार्यक्रम आयोजन किया था नमस्कार आप सुन रहे मुलाकात और महाराष्ट्र से हमारे साथ केदार जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और एनर्जी कंजर्वेशन पे एवं पर्यावरण पे उन्होंने जो भी कार्यक्रम किए हैं हैदराबाद और नगर विकाराबाद इन सभी जगह पे उसका रिपोर्ट उन्होंने सुनाया है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग पर्यावरण के लिए सचेत होना चाहते हैं और जैसे कि उनके मन में जो प्रश्न था जिन भी लोगों से उन्होंने बात किया और वहाँ के लोगों के मन में जो प्रश्न था कि पेड़ लगाने के बाद हमें क्या वो अगर पेड़ लगाएंगे तो फिर पानी कौन डालेगा ये प्रश्न आता है और शायद यही प्रश्न आपके पास भी होगा तो इस विषय पे मैं जानना चाहूँगा खेदार जी आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि बात तो सही है उनका भी क्योंकि आजकल जो शहरों में रहते हैं वो नाइन टू फाइव जॉब करते हैं और बाद में फिर वापस घर में आते हैं तो घर के काम रहते हैं तो उस समय वो पेड़ लगा के पेड़ की पालना कैसे करेंगे है ना एक दिन का काम होता है तो चलो सैटरडे संडे में छुट्टी मिलता है तो पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसको पानी देना या उसकी रक्षा करना इस विषय में आपका क्या विचार है जी ये तो सही बात आपने कही क्योंकि ये जो पर्यावरण के जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन ही बहुत आवश्यक हम समझते हैं तो वैसा ही अगर कोई भी किसी के द्वारा भी हम उसको पानी डालवा सकते हैं जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं उनको एक जिम्मेवारी दे सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे चार दिन के लिए गांव जा रहे तो पांच दिन के लिए अगर आउट ऑफ स्टेशन है समझो कोई जिम्मेवारी भी ड्यूटीज भी है तो हम उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को कि वो बहुत ही हम इसके लिए हमारा जो पेड़ लगाया है हमारे घर में तो उसके लिए थोड़ा सा आप मदद कर सकते पानी डालवा ये कोई ना कोई युक्ति रच सकता है तो उसके लिए कैसा है आज ये अति आवश्यक बन चुका है कि पर्यावरण का जो रक्षण करना एक हमारी ड्यूटी है हर एक की क्योंकि आप आपको पता होगा कि भारत देश में सौ करोड़ तो अभी वृक्ष लगाने की आवश्यकता है एक सर्वे रिपोर्ट में आया है कि सौ करोड़ लगाना है तो कम से कम हर एक को हर एक व्यक्ति को एक रक्ष या एक पेड़ को जरूर उसको बचाना है उसको यह उसको क्या बोलते हैं उसका पालन पोषण करना है केदार भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि ये नीडी है और नीडी चीज़ें जो है उसके लिए फिर प्रश्न नहीं आता जैसे कि हम फैमिली की बातें करते हैं या फैमिली में हम जिस तरह से रहते हैं तो कहीं कही ना कहीं हम रिप्लेसमेंट यूज़ करते या दूसरों को हम लोग बताते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें एक ग्रुप में ये काम होना चाहिए हम लोग हो सकता है कि अगर जैसे वीकडेज में किसको हॉलीडेज़ हैं उन लोगों का एक चैन ग्रुप बना के वो एक दिन छोड़ के एक दिन वो लोग काम करें हम लोग सैटरडे संडे जिनका छुट्टी वो लोग ज़्यादा उस दिन काम करें इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ जैसे पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं कई लोग जो है इसमें मास्टरी हासिल किए हुए हैं वो ये जानते हैं कि पेड़ कौन से लगाने हैं जिनको कम पानी लगे और कहाँ पेड़ लगाना है ये अगर थोड़ी सी इसके बारे में टेक्निकल पता चल जाए इसका एक छोटा सा ट्रेनिंग हमारे जो पर्यावरण के प्रति इच्छुक लोग हैं जो सैटरडे संडे टाइम दे सकते हैं ऐसे लोगों को अगर हम लोग मिला के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं पर्यावरण विशेषज्ञ के साथ तो शायद हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई मसला निकल के आए कोई बात निकल का आए कोई पेड़ ऐसा हो जिसे हफ्ते में एक बार पानी देने की जरूरत पड़े या जिसमें तीन चार दिनों के बाद पानी देने की जरूरत पड़े ऐसा भी कुछ हो सकता है तो इस विषय पर शायद मुझे लगता है कि अभी हमको काम करने की जरूरत है जहाँ सभी लोगों का सहयोग भी मिल सकता है आपको क्या लगता है कि श्योर यही ये, ये एक प्रोजेक्ट बन सकता है कि सभी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार क्योंकि किसी एक का जिम्मेवारी नहीं है नहीं। और हर एक इसमें इंटरेस्ट या स्वरुचि से अगर ये काम स्वरुचि से इसमें इन्वाल्व होगा इसमें शामिल होगा तो जरूर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वृक्ष पर्यावरण रक्षक का जरूर हो सकता है विदर भाई इसमें इंटरेस्टेड तो काफ़ी लोग हैं क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो मैंने देखा कि पेड़ लगाने के लिए लोग आते जरूर हैं और कहीं भी पर्यावरण के बारे में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं तो इंटरेस्ट बहुत लोगों का होता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि वो पेड़ नहीं लगाना चाहेगा लेकिन बात यह आती है कि उसको पूरी टेक्निकल जानकारी की कमी उसकी पूरी समझ उसके पास नहीं है अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते तो शायद हो सकता है कि आज जो सौ लोग आ रहे हैं सुन के चले जाते हैं लगाते कोई भी नहीं अगर हो सकता है कि उनको ये टेक्निकल चीज़ें अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो सौ में से कम से मुझे लगता है कि तीस या चालीस लोग तो ज़रूर लगा सकते हैं जिससे हमारा बहुत बड़ा पर्यावरण का सहयोग हमें मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है केदार जी मैं ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर किस तरह के प्रोग्राम्स आपके द्वारा आप करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए भविष्य में सबसे ज़्यादा एक ऊर्जा का जो बचत ऊर्जा का क्योंकि सबसे ज्यादा वायु प्रदर्शन ऊर्जा का उत्पादन करने से हो रहा है तो हमें ऊर्जा का बचत करने के लिए बहुत ही लोगों को एक प्रेरित करना होगा और जैसे कि आपको पता होगा कि हर घर घर में बहुत सारे अप्लायंसेस बढ़ते ही जा रहे बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन तो उसका जो प्रयोग हम एक तीन चार उसका एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से या एक, एक समीकरण बना फोर रिडक्शन जैसे की रेडूस Recycle, री Recycle, reduce और आ, क्या बोलते हैं? री थिंक बोले तो पुनः एक बार आप उसके बारे में सोचे तो सही में एक यूज करने से कुछ फायदा हो सकता है तो रेडूस रिसाइकल री रीथिंक ये तीन बातें जो थ्री आर बोलते हैं ना तो थ्री आर बहुत ही आवश्यक है समझ के लेने की आवश्यकता है और ये इससे एक घर में एक बहुत बड़ा बचत भी पैसे की बचत होगी और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक हमें फ़ायदा होगा लोगों को समझाने का केदार भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये थ्री और थ्री आर कॉन्सेप्ट जो है बहुत समय से चला आ रहा है कि हमें रिसाइकल करना है रिड्यूस करना है और री करना है ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं लेकिन बात आके वही रुक जाते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें किन चीज़ों का हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं किन चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं किन चीज़ों का हम रिसाइकिल कर सकते हैं है। ये जब तक वो लोगों को क्लियर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि इन चीज़ों को सुनने के बाद अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है तो वो चीज़ें मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग बातें हो जाए जैसे रिसाइकिल के बारे में बताएं किन चीज़ों को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं ये एक सवाल है हम कहते हैं कि रिड्यूस करना है तो किन चीज़ों को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फिर कहते हैं कि हम लोग रीयूज़ तो रीयूज़ किन चीज़ों का कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसका डिटेल्स बताइए जब रेडूस के लिए आप बोलते हैं समझ आप लीजिए रेडूस करना अर्थक क्या है कि जैसे हमारे घर में एक ही कंप्यूटर की आवश्यकता है कि इस एक ही कंप्यूटर से चल सकता है हुँ. तो हम दो कंप्यूटर लेने की आवश्यकता नहीं है रेडूस बोले तो जैसे हम परचेस के लिए जाते हैं हाँ. बाजार में तो परचेस लेने के हमें दो कम्प्यूटर लेने की आवश्यकता नहीं जैसे की हमारा आवश्यकता अनुसार हम परचेस करें रेडूस रेडूस फॉर रिगार्डिंग द परेसिंग जब हम खरीदी के लिए जाते हैं तो रिड्यूस करना चाहिए उसका बोले तो ज्यादा से ज्यादा परचेस करने की कोई आवश्यकता नहीं ये रिड्यूस हाँ। अच्छा उदाहरण है कंजन तो भी आपका कम होगा और जो आवश्यकता अनुसार हमें खरीदी करना होगा ये रेडूस के लिए बहुत अच्छा हम उसको फॉलो कर सकते हैं और रिसाइकल रिसाइकिल मीन हमारे घर में समझो थोड़ा सा पानी अगर वेस्ट जाता है तो उसको थोड़ा सा जैसे हम मिनरल वाटर का यूज करते हैं ना तो वहाँ का जो वेस्ट वाटर है तो थोड़ा सा आ, आ, क्लीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं में घर में भी हर एक घर में आजकल कल मिनरल वाटर प्लांट लगा लग चुका है तो ये एक पानी बचत के लिए और रिसाइकलिंग के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है केदार में बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं री कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपने बताया री में मुझे लगता है कि हम जिन कपड़ों को यूज़ करते हैं और फट जाते हैं तो फेंकते हैं फेंकने के बजाय उसका अगर आप आ, कुछ ऐसी चीज़ उसको कट करके बना लेते ताकि आप अपने घर में कहीं ना कहीं पर्दे के लिए डिज़ाइनिंग के लिए जी कर्टन बना सकते हैं आर्ट कलाकृति के द्वारा उसके एक अच्छा लोगों को भी आ, एक आकर्षित कर सकते हैं कि घर में कैसे आ, सजाया, है, सजाया है अलग अलग जी जी निकल सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम लोग उन चीज़ों को शायद हम यूज़ नहीं करते तो उन लोगों को दे जो लोग इस तरह के काम करते हैं तो वो फिर से रीयूज़ हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हैं शायद इसमें हम लोग बहुत कम अभी आपसे बात कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्रुप बनेगा तो अलग अलग आइडियाज़ भी निकल कर आएंगे और शायद हो सकता है कि रिड्यूस रीसाइकल रीयूज़ का सही मतलब हम लोग समझ पाएंगे जी और रमेश भाई जी आज आपको पता होगा अभी स्कूल भी चालू हो गया तो स्कूल में जो पुराने जो पुस्तकें हैं बुक्स हैं तो हम किसी दूसरे नीड स्टूडेंट्स को जो बहुत ही जरूरी गरीब है हैदुरु है उनको ये दे सकते हैं कि ये आप ले लीजिए बुक्स क्यों उसको बोलते हैं रिवज ये रिवेगरी में, में आ सकता है सही कि सही। कैसे हम रिवज करें पुस्तकों का क्योंकि ये पुस्तकें पेड़ से बनती है तो पर्यावरण रक्षण के लिए बहुत बड़ा एक उपयोग हो सकता है कि एक एक पेज एक एक जो पेजेस हैं हमारे बुक्स के तो ये रीयूज हम कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर्स में केवल एक साइड प्रिंट निकाल करके उसको फेंकना नहीं है तो हम दोबारा उसका यूज करना है ए का जो हम कंप्यूटर के जो प्रिंटर्स हाँ, यूज करते हैं उसके लिए भी हम रीयूज कर सकते हैं सेकंड तो तो नहीं होता, होता नहीं। है। है बताया और ये बुक्स की बात आपने बताया तो मुझे अच्छी तरह से याद है आ, मैं भी जब आठवीं या सातवी में पढ़ता था मेरे बुक्स बहुत क्लीन एंड नीट होते थे क्यूँकी मैं कवर लगा के रखता था और टेक्स्ट बुक मेरे पास रहते थे हमारे सभी दोस्त बोलते थे अरे ये अभी सेकेंड हैंड में भेज देना दुकान में अपने को फिर नया बुक्स लेना है तो उसमें कंसेशन मिलेगा तो मैंने कहा किया कि मैंने दूसरे जो मेरे दोस्त थे जो पांचवी में थे और वो छठवी में जा रहा था तो मैंने उसके घर पे जा मेरे सारे हैंड बुक्स ऐसे ही दे दिया बोला तो मैं इसको यूज़ करना और इसको ऐसे ही संभाल के रखना ताकि दूसरा जो बच्चा रहेगा ना उसको फ्री दे देना इसका पैसा मत लेना मैं भी तुमसे पैसा नहीं लूँगा तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद रही है ऐसा अगर हम लोग हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अब जब बुक्स का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसको रफ़ यूज़ ना करें जैसे हम लोग अपना मुँह में उंगली डाल के उसको पेज पे लगा देते हैं थूक लगा के उसको पलटाते हैं तो इससे क्या होता है उसके बुक्स ख़राब होते पेजेस ख़राब हो जाते हैं उससे अच्छा आप थोड़ा सा उसको संभाल के अगर हाथ से ही उसको अच्छी तरह से पलटेंगे और आराम से थोड़ा सा ध्यान देंगे उसकी नीट एंड टाइडी रखेंगे उसको कवर चढ़ाएंगे तो वो साल भर आपका बहुत ही अच्छा न्यू ब्रांड ही बुक रहते हैं हल्का सा फेडिंग हो जाएगा वो कलर धूप से वगैरह लेकिन बुक्स पढ़ने लायक अच्छी रहती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपन लोग री यूज़ करने में यू अच्छा हो सकता है तो ये चीज़ें हमको स्टूडेंट्स जो मेरे अभी सुन रहे हैं उन्हें भी बताना है और वगैरह सुन रहे हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी जरूर जरूर बताएँ तो ये एक हमारा पर्यावरण के प्रति सम्मान या फिर उसमें योगदान हो सकता है ये नहीं कि हम लोग कुछ बचत कर रहे हैं बचत की बात नहीं है लेकिन ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करेंगे तो दूसरे विद्यार्थी को वो चीज़ें मिलने लगेगी और वो भी खुश होगा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे गुणों का भी जो पर्यावरण है उसके प्रति प्रेम भी हमारा बना रहेगा केदार जी बहुत बहुत जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिस्नर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी को तो प्रकृति के प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए सबसे बड़ा है कि प्रकृति हमारे एक माँ बाप के समान है और इस धरती पर हम रहते हैं तो उस धरती का हम ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारा ये धरती हमारा ये जीवन है और इसके सिवाय हम जी नहीं सकते जैसे कि वायु है वायु को हमें हमेशा शुद्ध रखना चाहिए उसके बारे में थिंकिंग करना चाहिए कि कैसे हमारा ये आसपास का परिसर शुद्ध रहे तो इसका ख्याल रखना चाहिए और आगे चलकर हम जो जितना हम परिवार पर्यावरण से स्नेह रखेंगे तो हमारे लिए जीवन बहुत ही सुखदायी बनेगा केदार जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी पर्यावरण के प्रति अपना प्यार बढ़ाए पर्यावरण ने जो सुख हमें दिया है और अब वक्त आ गया है कि हमें उसकी रक्षा करना उसकी सुरक्षा करने का समय आ गया है तो हम ऐसा करने से हमें जो सुकून मिला है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सुख मिल सकता है वरना आने वाली पीढ़ी दोषी ठहरा देगी कि आपने तो सुख लिया लेकिन हमें तो कोई सुख मिला ही नहीं प्राकृति से या पर्यावरण से तो ये उलाना हम सभी को ना मिले इसलिए हमें अभी से ही पर्यावरण के प्रति सचेत होना है जागरूक रहना है और दूसरों को जगाना है के साथ हम सभी आपसे चाहते हैं इजाजत और मैं आशा करता हूं विश्वास के साथ कि आप सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जो बातें हो रही है उसके प्रति आप सजाग रहेंगे इन्हीं शुभ आशा के साथ मुझे और केदार जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो आ आजा मेरे मीत लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं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 से गगन मेरे भर से नैन देखो कर से है मन अब तो आजा शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन अब तो मुकड़ा दिखा जा तूने भलीरे निभाई भी तूने भाई दीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट के आजा मेरे मी हंसना एक पल है रोना कैसा है जीवन का खेला एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना दुनिया है दो दिन का मेला ये घड़ी न जाए भी ये घड़ी न जाए भी झे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट आ जा मेरे मी